पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन उत्तर पातजलोगप्रदीपर्शन सबन्वय विशुद्ध कशिधीर प्रत्यात्म आवृतचुमृतत्मीछन्सादेन विशुद्धस ध्यायमानः यम विनिद्रा जित्वासा संतुष्टा संयतेंद्रििया ज्योति पश्य युंजानाह तस्म योगात्मने नभ इत्यादि श्रुति और स्मृति से जाना जाता है अर्थात समस्त प्रपंच से शून्य और अव्यक्त इस आत्मा को योगी लोग संराधन समय में देखते हैं संराधन समय में योगी लोग परमात्मा को देखते हैं यह कैसे समझा जाता है प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रुति और स्मृति से जाना जाता है क्योंकि कश्चित धीर जिसकी नेत्रादि इंद्रियां विषयों से व्यावृत हो गई है ऐसा अमृत को चाहने वाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्मा को देखता है ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्व ज्ञान की निर्मलता से जिसका अंतकरण विशुद्ध हुआ है वह ध्यान करता हुआ सब अवयव भेद से वर्जित आत्मा को देखता है इत्यादि श्रुतियाँ हैं उसी प्रकार यम निद्रा विनिद्रा जित्वासाह निद्रा रहित श्वास को जीते हुए मनुष्य जिसकी इंद्रियां इंद्रियाँ में हैं ध्यान करते हुए जिस ज्योति को देखते हैं उस योगलब्ध आत्मा को नमस्कार है उस सनातन भगवान को योगी सम्यक रूप से देखते हैं इस प्रकार की स्मृतियाँ भी हैं दोनों मीमांसाओं के ग्रंथकार आचार्यों का समय और उनसे पूर्व आचार्यों के नाम उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्म सूत्रों के कर्ता महर्षि बाधरायन हैं। इनके संबंध में ऐसा निश्चय प्रसिद्ध और प्रचलित है कि यही पराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं जो महाभारत के समय में हुए हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की सारी घटनाओं से धित को जानकारी कराते रहने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी थी और जो स्वयं महाभारत और गीता के रचयिता बदलाए गए हैं कपिल मुनि आश्री पंचशिख जैगी सभ्य जनक और परासर इन सब प्राचीन आचार्यों ने क्रमशः सांख्य ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करके जगत में उसका प्रचार किया था वास्तव में सांख्य ही अपने व्यापक रूप में उपनिषदों की प्राचीन वेदांत फिलासफ़ी है और जिसको पिछले काल के सांप्रदायिक आचार्यों ने जिनका हम आगे वर्णन करेंगे अपने संप्रदाय की संकीर्णता में संकुचित करके दर्शाया है वह सब नवीन वेदांत विचार है पादरायण का अर्थ बादरी के पुत्र है इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषि का दूसरा नाम बाद था बादरी आचार्य का नाम ब्रह्म सूत्रों में चार बार आया है और जैमिनी के मीमांसा सूत्रों में भी चार स्थानों में आया है इससे सिद्ध होता है कि बादरी ऋषि ने कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों पर सूत्र ग्रंथ बनाए थे इनके मत में वैदिक कर्म में सब का अधिकार है उसमें जन्म से जाति भेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है बाजरायण के ब्रह्मसूत्र में जैमिनी का नाम ग्यारह बार आया है ओडुलोमी आचार्य का नाम तीन बार आया है और काशकृष्ण आचार्य का नाम एक बार में आया है अत्रे आचार्य का नाम और जैमिनी दर्शन में दो बार आया है आचार्य अस्मरथ्य का नाम और जैमिनी सूत्र में आया है इससे सिद्ध होता है और आचार्य का जिनका नाम और मीमांसा सूत्र में आया है इससे सिद्ध होता है कि जर्मिनी सूत्र और बातरायण सूत्रों से पूर्व दोनों पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पर बहुत से प्राचीन आचार्यों के सूत्र विद्यमान थे और परस्पर विचारों में मतभेद भी था क्योंकि ऐसे गूढ़ विषयों में विचारों की भिन्नता का होना स्वाभाविक ही है किंतु उन सूत्रों के भाष्यकार नवीन सांप्रदायिक आचार्यों की कटाक्ष कंट्रोवर्सरी की शैली के विरुद्ध वे अपने विचारों से भिन्नता रखने वाले आचार्यों के मत को आदर और सम्मान से दिखलाते थे